नट क्रैकर एक वक्त का किस्सा है एक बर्फानी बड़े दिन की सुबह उस बड़े नीले दरवाजे पर दस तक हुई क्लेयरा जरा देखो कौन ता लाया है क्लेयरा जब जोश से भरी हुई नीचे पहुंची तो उसे उम्मीद थी कि वो किसी खास इंसान से रूबरू होगी और बेशक ये इंसान खास था चाचा जैक ओह बड़ा द <laughs> बच्ची नहीं रही चाचा। ओ इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम हमेशा मेरी छोटी शहजादी ही रहोगी। पर तुमने बिल्कुल सही फरमाया। तुम वाकई बड़ी हो गई हो। आ, फिर तो मुझे ये खिलौने वापस ले जाने चाहिए। ओ, आप भूल जाइए जो मैंने कहा। मैं छोटी ही हूँ उस बैलरिना की तरह जो आपने मेरे लिए पिछले <laughs> हर साल वो बहुत ही खूबसूरत जीते जागते लगने वाले खिलौने बनाता और उसे फ्रिट्स और क्लारा के लिए लेकर आता क्लारा को ये सारे खिलौने बहुत पसंद थे जिन्हें वो अपनी अलमारी में हिफाजत से रखती उसके पास 13 सोल्जर्स एक समुद्री डाकू बैलेरीना घुड़सवार टैंक्स मॉन्स्टर ओ, इस साल मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही खास लाया हूँ, फ्रिट्स। पर तुम्हें अपने खिलौने खोलने के लिए आज रात तक रुकना पड़ेगा। ओ, चाचा रहम करे, रात तो कितनी दूर है, महरबानी करे, महरबानी करे, चले अभी उन्हें खोले ओ, हो, हो, हो, हो, हो, हो, तुम बच्चे भी ना, जानते हो मैं इनकार नहीं कर सकता। ठीक ह ओ चाचा हम इतने छोटे नहीं रहे हम जानते हैं कि कोई तिलसम नहीं होता ओ इतने यकीन से मत कहो मेरे बच्चों आखिर ये बड़ा दिन है ओ आपकी इस कुफ्तगु में मुझे नींद आ गई क्या अब हम अपने दौफिक खोल सकते हैं हाहाहा <laughs> यकीनन ये तुम्हारा है और ये तुम्हारा है जब फ्रिक्स ने अपना बक्सा खोला उसने देखा एक चूहा सिपाही अंदर पड़ा था, जो अपने चमकते तीखे दांतों के बदौलत डरावना लग रहा था। ये तो बिल्कुल असली लगता है, क्लेयरा, आओ देखो। लगता है जैसे अभी-अभी ये जंग से वापस आया है। पर क्लेयरा सुन नहीं रही थी। वो अपने खिलौने पर टकटकी लगाए थी। वो था एक नट क्र�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 एक वक्त की बात है कि वहां एक बेगम थी जिसका जुनून था महल की सफाई पंखा ले आईने में देखती परछाई ताकि उसके हुस्न पर आए ना कोताई एक दिन महल में एक बदकिस्मती आई उसकी खादिमा जब कालीन से टकराई देखा महल की दीवार पर सनी थी मलाई जिसे देखकर बेगम जोर से चिल्लाई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 ऐ बेगम तुम्हारी नाक लंबी हो जाएगी और तुम्हारा सिर बहुत बड़ा और तभी जब तुम सबसे सख्त अखरोट को तोड़ सकोगी तभी तुम अपनी वाहिद शक्ल में वापस आ पाओगी बेगम वहां बैठी रही और रोने लगी अय अल्लाह मेरा चेहरा अब मैं क्या करूं मुझे मालूम ही नहीं कि अखरोट कैसे तोड़ते पर मैं यह कर सकता हूँ. मैं आपके लिए ये करूँगा, बेगम साहिबा तो नट क्रैकर ने सबसे सख्त अखरोट को तोड़ा और फौरन ही वो बद्दुआ उठ गई लेकिन ये मेरे चेहरे को क्या हुआ नट क्रैकर की नाक लंबी और लंबी होती गई और उसका सिर भी बड़ा हो गया पर बेगम को परवाह नहीं थी ओह तुम कितने बदसूरत हो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 फिक्र मत करो वह ठीक हो जाएगा मैं इसे बांध देता हूं पर तुम्हें इसे क्रिसमस ट्री के नीचे रखना होगा रात भर ओके तभी यह तिलिस्म कारगर होगा लो रख लो इसे मैं चलता हूं अपना नट क्रैकर हिफाजत से रखना क्लारा इस घर में तिलस्म का वाक आ गया उस रात क्लारा बिल्कुल ना सो सकी वो अपने नट क्रैकर के बारे में सोचती रही आखिर वो अपने खिलाने के पास गई और उसे गले लगा लिया। उसने उसे अपनी गोद में रखा और वो सो गई। कुछ ही देर बाद उसने शोर सुना। जब उसने अपनी आंखें खोली, तो उसने देखा कि वो चूहा सिपाही जिंदा हो गया था। उसने अपनी तलवार खींची और वो क्लेयरा पर हमला करने वाला था। अचानक बहुत से च� और तब उसे महसूस हुआ कि वो चूहों की तरह छोटी हो गई थी। वो डर से धर धर कांपने लगी। एन उसी वक्त नट क्रैकर भी जिंदा हो गया। ओह नहीं, क्लेरा। वो उसके कमरे में भागा और उसकी अलमारी के सामने खड़ा हो गया। सुनो, इस वक्त क्लेयरा मुसीबत में है। हमें उसकी मदद करनी होगी। आओ, मेरे पीछे आओ सब लोग नीचे भागे, अपनी जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, खिलौनों और चूहों के बीच जंग छिड़ गई। ग्लेयरा भागी और क्रिसमस ट्री के पीछे छिप गई। खिलौने बहुत बहादुरी से लड़े, पर चूहों के मुकाबले उनकी तादाद बहुत कम थी। नटक्रैकर खुद बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया। आहिस्ता-हिस्ता चूहों ने उन्हें घेर लिया जब वो रो रही थी क्रिसमस ट्री और ज्यादा रोशन हो गया ओ, क्या नट क्रैकर एक जमा मर्द शहजादा बन गया तुम आखिर हो कौन क्या तुम मुझे नहीं पहचानती मैं ही हूँ वो नट क्रैकर तुम्हारी वो बद्दुआ टूट गई क्लारा तुमने मेरी लंबी नाक और बड़े सिर से हटके मेरी खूबसूरती देखी इससे पियानो बहुत ही सुंदर धुन बजाने लगा और वो जो हुआ वो सचमुच तलस्मी ही था वो कैसे घूमती रही अपने नट क्रैकर के गिर्द क्लेरा क्या तुम सारी रात यहीं सोती रही हाँ क्या वो चूहा सिपाही कहाँ है और और मेरा नट क्रैकर वो तुम्हारे हाथ में है क्लेरा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना मेरी बच्ची सलाम ओ क्लारा क्या तुम पूरी रात यहां ट्री के नीचे ही सोई थी ओ चाचा नट वो एक जवा मर्द शहजादा है कल रात वो जिंदा हो गया और उसी तरह वो चूहा सिपाही भी और वो दोनों लड़े और सब कैंडीज नाच रही थी कैंडीज नाच नहीं थी और चूहे लड़ रहे थे ओह मुझे कसूरवार मैंने उसका खिलौना तोड़ दिया और अब मेरी बहन पागल हो गई है। क्लेयरा, तुम अपने नट क्रैकर को हिफाजत से अपनी अलमारी में क्यों नहीं रखती? और नीचे आजाओ नाश्ते के लिए। हाँ चाचा। किसी ने क्लेयरा का यकीन नहीं किया पर उसका उसे बुरा नहीं लगा। क्योंकि उसे अपने नट क्रैकर में इतना नान